एक और इससे जुड़ा है ध्वनि ध्वनि ध्वनि साउंड साउंड में भी ऐसे ही है एक कण कंपन होता है उसके बाजू में दूसरा कण में कंपन, कंपन आता है इसके बीच में जबकि सत्ता है।, है, तो ये भी किस विधि से कंपन होता है, वही विधि, ताबी दबाव विधि से ताप भी दबाव विधि से ही गति पैर को आगे आगे रखता है ध्वनि भी दबाव के आधार पर ही आगे आगे पहर रहता है। तो पहले मैं पूछ रहा हूँ एक कण और दूसरे कण के बीच में जो इस कण के में जो ध्वनि है कंपन है वो इस कण तक पहुँच जा रहा है बीच में सकता है तो ये कण स्वीकार वही बात वही बात वाला हो ये कण एक कण के बीच सकता है इस कण में जो कंपन है उसको ये स्वीकार आई है क्यूँकी इसका प्रतिबिंब इसके पर है ही है दबाव की दबाव क्या बोलते हैं दबाव से पहले बोलू दबाव ये जो ये जो कंपन होता है दबाव है कि नहीं है आवेश है आवेश हाँ। का आवेश आवेश वो आवेश जो है ना इसमें पहुंचता है ये भी अपना वैसे ही पंखा लाता है तो दूसरे के पास जाता तो है इसमें पहुंचता है या ये स्वयं उसको स्वीकार लेता है स्वीकारने को बैठा ही रहता है ये पहुँचता भी है ऐसा योग है ये तब तो नृत्य बनता है ये स्वीकारने वाला ये ये जो है न पहुँचने वाला दोनों होने पर है ना नृत्य होता है रे जी ठीक है तो इसी के साथ एक जुड़ा हुआ बात बचता है। बैस हाँ। जैसे एक व्यक्ति छत के ऊपर से धरती पर कूदता है तो क्या वो धरती के पास पहुंच जा रहा है या धरती उसके पास पहुंच जा रही है आ, ये जो है ना कल आपको बताया था ठोस ठोस के साथ विरल विरल के साथ तरल तरल के साथ सहस्तित्व में होना चाहता है छत आशय ये आशय सभी ठोस वस्तु के साथ जुड़ा है बाबा पर छत तो ठोस उसके ऊपर आदमी है। दुछ दुछ दुछ। जब वो कूद दिया तो ठोस नहीं रहा। उतना कूदने की बात ये कह रहा है वही वो प्राचीन कालीन द्रवैया है यथावत है द्रवैया यथावत महाराज महाराजी ऐसा प्रश्न ये है कि धरती हमको खींच रही है इसके कारण हम नीचे जा रहे हैं वो या ये स्वयं नीचे जाना चाहता है। हाँ वो इसको वो बता रहे हैं ना ठोस ठोस के साथ पहुंचने की सिद्धांत है ये इसमें खींचने वाला खिचाने वाला कुछ भी नहीं है तो बाबा ठोस छत भी है ना वही बोल रहा ठोस को रोकने के लिए हम यंत्र बनाए हैं न अरे अरे इंजीनियर होकर के कई को यह सब भदगी करते हो इसका सारा यंत्र बनाये ना भाई आप इसका, इसका जो गिरने वाली गिराने के लिए जो ताकत लगी है उसको आप नाप लिया है इसको आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर नाम दिया है क्या क्या नाम दिया है प्रेशर उसको रोकने के लिए कितना क्षेत्रफल में कितना प्रेशर होता है उसको नंबर बता देता है गणित एक से नौ तक की नौ डिजिट वो बता देता है ठीक है बताने के बाद आप सोचते हो इसको रोकने के लिए इसे दूना बल लगाया ना रोक लगाया जाए तिगुना लगाया जाए चौगुना लगाया जाए दस गुना लगाया जाए ऐसा तुम गणित करते हो लगा करके उसके अनुसार मटेरियल को यंत्रित करता है रुक जाता है इतना ही बात है आज प्रकाश से जुड़ा एक चीज है हाँ। बोलो। रंग हाँ रंग, तो ये रंग वस्तु रूप में क्या है? वस्तु रूप में जो वस्तु वस्तु के चलते रंग होता है वस्तु ही स्थिति में कोई रंग नहीं समझ नहीं आए पानी के ऊपर आप सूर्य का प्रतिबिंब डालो और उसका प्रति अ, होने पर वो पानी के अंदर जो केमिकल्स की जो रंग है वो उसके ऊपर दिखता है तो मतलब वस्तु में रंग होता है प्रकाश में रंग नहीं होता नहीं, नहीं। अभी इसमें जो है न इसके ऊपर हरा लगा दे हरा, हरा दिखता है आप पीला लगा दे पीला दिखता है ये तो आपके सामने रखा हुआ है और क्या कहना चाहते हैं जैसे फल है पका हुआ है, कच्चा एक फल है हरे रंग का होता है उसको रख देते हैं दो दिन बाद वो पीला हो जाता है ठीक है तो ये जो पीला हो गया अपने आप इसमें क्या चीज हो गया वो केमिकल की परिवर्तन आप ही अभी थोड़ा देर के पहले बात हुई थी जो रासायनिक परिवर्तन को काल से जोड़ा गया है इत्यादि हवात आया था ना काल के संबंध में विज्ञान बोलता है सूर्य के प्रकाश में सात रंग है उसमें से जो आप जो है न ग्यारह रंग बता ले भाई हम सोलह रंग बता लो प्रकाश में कोई रंग होता नहीं वस्तु में रासायनिक द्रव्यों के आधार पर विभिन्न कुष् में रंग होता है जो हरा आम है वो पीला हो गया इसका मतलब उसकी रासायनिक संरचना बदल गए हरी चीज पे नीले रंग का प्रतिबिंब डाले नीले प्रकाश का प्रतिबिंब नीले नीले प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश क्या होता है इसके ऊपर नीला कपड़ा पहना दिया हाँ हा, हा, ठीक है क्या कहना है आपका तो तीसरा रंग बन जाता है तो स्वाभाविक है बाबा भी, भी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है बोलो सही वस्तु का रंग तो वही रहता है या वस्तु का रंग बदल जाता है वास्तविक में देखो ये जो कहते हैं ये जैसा कहते हैं एक तरफ ये लाल इसके ऊपर वड़ाई है इसके ऊपर पीला वड़ाए है दोनों को एकत्रित करने से तीसरा कुछ दिखता है ठीक है तो इसके ऊपर वो लाल हटा दे इसके ऊपर पीला हटा दे ये दोनों सफेद है इतनी बात भाँ भाँ अभी जो चर्चा की है उसमें ये निष्कर्ष निकला कि रंग प्रकाश में नहीं बल्कि वस्तु में होता है तो वस्तु में किस स्तर पर रंग को हम समझ सकते हैं परमाणु अंशों के स्तर पर परमाणु के स्तर पर अणु के स्तर पर या अनु से रचित पिंडो के स्तर आरोप हम लोग को तो जो दिखाई देता है आँखों से वो अनुरचित पिंड ही है बल्कि भी हमको आंखों से नहीं दिखता परमाणु और परमाणु अंशों की बात ही दूर तो रंग तो दिखता जो है अनुरचित पिंड में दिखाई आधार है वो कहाँ परमाणु अंशों में रहता है या उसके बहुत अच्छी बात है जैसा आपने अभी बताया की सोने में पीला होता है ना चांदी सफेद दिखता है बैठे ना यह मूलतः एक कहां से शुरुआत हुई परमाणु में निहित अंशों के आधार पर शुरू किया और परमाणु को देखने पर ना लाल दिखेगा ना पीला दिखेगा कुछ भी नहीं दिखेगा परमाणु से रचित अणु को देखोगे इस आंखों से उसमें भी रंग नहीं दिखेगा उसको बहुत बड़ी भारी यदि बहुत सूक्ष्मदर्शी काच से देखने पर संभव है अणु में दिखता होगा क्योंकि अणु स्थिर होता है क्या बात होता है अणु वो परमाणु के रूप में गतित स्थिति से भिन्न स्वरूप में दिखता है अणु संभव है बहुत ही पावरफुल ग्लास में दिख जाए किंतु जो सामान्य अपने आँखों में दिखने के लिए अनुरचित पिंड में ही हमको पीला दिखता है लाल दिखता है और गोरा दिखता है सारे रंग दिखता है ठीक है ये अच्छा ये तो ये भी जी अनुभव में देखा तो को रंग भी दिखता है परमाणु में रंग रहता है ये वो दिखता नहीं है आपने तो परमाणु देखा है हम तो तो क्या है? बोल रहे हूँ परमाणु में ही रंग का स्वरूप बनाई रहती है वो दिखने की बात पर अपन बात कर रहे हैं रहता ही है परमाणु में रंग नहीं रहेगा तो अणु में क्या का अणु में नहीं होगा तो अणु अणुरचित रचना में कहेगा उसके बाद पोतते हो क्या रंग तुम पोतते हो या ये पोतेगा आप बोले आंख से नहीं दिखता दृष्टि से देखना मुश्किल है जब अनुभव अनुभव की ही बात कह रहे हो ना दादा वो तो परमाणु में रंग रहता ही है ये कह रहे हैं वो रंग को आंखों से देखने के बीच में कितना क्रिया चाहिए उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं उसमें तो परमाणु से अणु होता है ये अपने को पता है अणु से रचित रह, पिंड होता है ये भी अपने को पता लगता है तो बहुत सूक्ष्मदर्शि काच से देखने पर अणु में पीलापन दिखेगा सोने का अणु को देखने से उसके बाद जो है ना हमारा आंखों से देखने के अणु पिंड में दिखते हैं वैसे ही चांदी का सोने का और धातुओं का सबका रंग दिखता है वैसे ही लोहे काणु भी ऐसे ही ठीक है थिक? तो ये सभी चीजें अपने अपने रंग के रूप में एक स्थिति हुआ ये ये जो है ना ये परमाणु अंशों के आधार पर रंग जो बनता है जीवन परमाणु किस रंग का होता है कुछ भी नहीं होता है सारे परमाणु अंश एक ही जाति के है मतलब उनका रंग तो एक ही हो गया हाँ ये इसमें क्या होता है इसमें आपको समझ में आता है ना परमाणु अंश का परमाणु अंशों का संख्या भेद होने से ये सब चीजें होते हैं पता है तो क्या होता है उसमें ये परमाणु अंश का एक दूसरे के ऊपर पड़ने वाले प्रतिबिंब ही है रंग उसमें किसी विधि से प्रतिबिंब पड़ने से पीला दिखेगा किसी विधि से प्रतिबिंब पड़ने से लाल दिखेगा ऐसा बना हुआ है मारा मतलब वस्तु में हर अंश में रंग होते हुए भी जो रंगों में परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण प्रतिबिंबन ठीक है का परस्पर प्रतिबिंबन अंचों का या इकाइयों का हर स्तर प्रतिबिंबन से रंग बदल जाता है जी बाबा इससे और एक जरूरी बात है जैसे सिलिका से या एल्यूमिनिया से मिले हुए कई रत्न बनते हैं मणि जिसको हम करते हैं वो पारदर्शी हो जाता है मतलब रंगहीन हो जाते हैं तो मतलब है। पारदर्शी का मतलब तो कई रंगों के चीजों का आपस के प्रतिबिंबन में रंगहीन भी हो जाता आ, है ये क्या है ये एक दूसरे रंग को एक प्रकार से हजम कर लेते हैं उस विधि से हजम करने का क्या मतलब? हजम करने का मतलब इस रंग के सामने ये रंग चुप हो जाता है इस रंग के सामने ये रंग चुप हो जाता है ना मौन हो जाता है, हो है। उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन ठीक है ये इस ढंग से इसका काम बनता है जो रंग डोमिनेट करता वो दिखना चाहिए ना बा जो रंग डोमिनेट करता हुआ दिखना चाहिए अलग अलग देखोगे तो सब रंग दिखता है ना बाबा बाब? जैसे अलग अलग चार रंग देखा उसको ये चारों को एक एक जगह में ला दिए ये सब सफेद हो गया इसका क्या मतलब ये तो एक आ रहे तो होता ही एल्युमिनिया से कुछ रत्न बनते हैं एल्यूमिनिया का कुछ और है? बोली पूरा क्रिस्टल फॉर्मेशन का मतलब ये ज्यादातर रंगहीन हो जाना है जैसा कोयला काला दिखता है कोयला की आगे जो रचना है वो ग्राफाइट कहते हैं वो ग्राफाइट चमकदार होता है कोयला वो चमकदार होता नहीं वो ग्राफाइट से आगे हीरा बनता है केवल चमकदार रहता है काला रहवे नहीं करता अब इसको क्या हो गया जबकि वो सेंट परसेंट कार्बन कहा जाता है किसको रहे कार्बन को हीरा ही उस पर इलेक्ट्रिसिटी धाए से चलता है कैसे चलता है अभी हीरे को पहचानते कैसे हैं ये ही कर्म है तो हीरे जैसा कांच को बनाना बहुत सुगम हो गया इसको अलग कैसा किया जाए झटिया गया इसको वो हीरे के टुकड़े को बैठाते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज करते हैं नीचे बल्ब जलता है तो हीरा है नहीं तो कच्चा है खत्म इस ढंग से परीक्षण किया जाता है